ननो, अभिग में विकारित तुम ज्ञानी भी व्यवहार करेगा नटवत्त आपने कह दिया भले नटवध कर रहा है लेकिन व्यवहार तो कर रहा है विक्रिया तो हो गई नट भी जब अपना क्रोध नाटक करेगा तो चेहरा पर विकार तो दिखेगा हंसते हंसते थोड़ी क्रोध को दिखा सकता है, है? विकार तो करना ही पड़ता है उसका असर भी उन पर हो जाता है कई एक्टर लोग बाद में बड़े भयंकर बीमारियों से क्यों ग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि एक्टिंग में बनाना पड़ता है ना भाव जबरदस्ती बनाना पड़ता है गुस्सा दिखाना पड़ता है अब मतलब तो हो जाए तो बात अलग है लेकिन मान करना पड़ता है ब्लड प्रेशर को हाई क्रोध करने के लिए अब आदमी अपने आप को बिगाड़ रहा है एक तरफ कमाने के चक्कर खून को कभी दबाव बढ़ा रहा है कभी घटा रहा है तो नहीं। लेकिन नहीं हंस रहा है जबरदस्ती हंसना पड़ता है घर में लड़ाई हो रखता है, उस हसना है हसना उस, उसको दबाना पड़ता है अंदर का जहां जूता खाया से, उसको दबाना पड़ेगा हमें हंसना पड़ता बड़ा मुश्किल होता है कभी हंस रहा है बड़ा खुशी है बेटा हो गया घर में पैदा हुआ खुशी का है लेकिन एक्टिंग करना है रोने का तो क्या करेगा सारा खुशी को दबा करके रोने की एक्टिंग करेगा बड़ी समस्या है जिंदगी उन लोगों के भी बड़ी खराब है <laughs> किसी की भी जिंदगी चिंतन करोगे सब बेकार हैं? वो नहीं। नहीं। फिर भी अपना असलियत को दबाना पड़ाना नकली के चक्कर में ये भी तो नुकसानदायक है असली खुशियों को दबा करके और नकली दुख को प्रकट करवा यह भी नुकसान देगा जितने समय तक करेगा उतने समय उतनी ही असर एक तो क्या है तो एक है है है जब करता करता आदमी जैसे स्त्री भोग कितने कितने कितने समय का का लेकिन जो गया गया वो महीनों महीनों में बना था वो शरीर का शक्ति कितनी क्षीण हो जाती है 25 साल जब तक शादी नहीं हुआ बचपन से उसका शरीर बन रहा है और वीर जो है मजबूत बनता है ब्रह्मचरी से पान करते तो किस उम्र तक उतने परिपक्व दशा को प्राप्त हुआ चीज को झटित खोता कि नहीं एक मिनट में कितना देर लगता है से कोई भी क्रिया है इसी प्रकार से हमारी विभिन्न प्रकार की शक्ति कर देखने में लगता है थोड़ी देर है इन उसका जो नुकसान है वो बहुत भयंकर होता है वो समय नहीं दिखता है बाद इसलिए कहते हैं यहाँ के चाहे न्यायिक व्यवहार कर रहे हैं तो विकार तो जरूर मानना पड़ इत्याशं बुद्धो व्यवहार आत्मा निर्विकार है थी। इतना अंतर है नट को तो अपना असली शरीर असली मन का पता है और उधर बाहिक का पता है लेकिन इनके पास जो है नहीं ना बुद्धि है तो मिथ्या व्यवहार कर रही है उससे असंबत आप साक्षी आत्मा है इसे नटवत आप कर रहे हैं नटकों जैसा दो विपरीत वारों को करके अपने अंदर की चीज दबा करके बाहर कुछ करने से उसको नुकसान होता है वैसे यहाँ नहीं होगा क्योंकि इसका भीतर कोई चीज को दबा नहीं रहा है ना तो अपने स्वरूप में है भीतर से साक्षी है आत्मा है वहां कोई चीज को दबाया नहीं है यहाँ क्रोध करने के लिए खुशी को नहीं दबा रहा है बाहर अंदर क्रोध को के बाहर खुशी अभिव्यक्त नहीं कर रहा है ऐसे कुछ नहीं हो रहा है ना इसलिए कहते हैं बुद्धौ व्यवहार बुद्धि व्यवहारवती होने पर भी साक्षी उदाह जो आत्मा है वह निर्विकार रहता है इति नाम रूपान्य था त्वेपी, ब्रह्म प्रवहत्यूपर में चल खोब रहा है नीचे जो शिला है पत्थर है या कोई असर नहीं प्रवाहत्य प्रौढ़ नीचे विद्यमान विशाल शिला है ना छोटा नहीं ना वो तो बढ़ जाएगा वो भी लुढ़क लुढ़क कर गोल होते जाता है और बढ़िया शिवलिंग बन जाता है इसलिए कहते प्रौढ़ विशाल और ऐसे विशाल स्थिर भी है वो स्थिर ए विशाल क्यों इसलिए कह रहे कूटस्थ और व्यापक आत्मा दे रहे ना आप और इस आत्मा के ऊपर नाम रूप तो जल प्रवाहित हो रहा है संसार चल रहा है। ऐसे शिला अधा दिवान होने पर वे उस पर कोई विकार का असर नहीं होता जल प्रवाह के विकार का कोई असर नहीं है तुटस्थम ब्रह्म कैसा है स्थिर है मैंने कूठस्थ प्राउ है मन व्यापक है ऐसे आत्मा के ऊपर नाम रूपात् प्रवाह है वृत्ति प्रवाह है उसके अन्था भी उसे विकार होने के बावजूद भी ब्रह्म ब्रह्म में कोई विकार नहीं होता अन्य मैंने विकार नहीं होता अन्य प्रकार का नहीं हो जाता मैंने विकार नहीं होता नाम रूपों में विकार भले दिखाई दे रहा है किंतु आत्मा में विकार नहीं होता उधक के ऊपरी प्रवात्यपी उदक मन जल ऊपर ऊपर बहते हुए रहने पर भी प्रौढ़ न चलती में, में है चल चलायमान नहीं होता विकार को प्राप्त नहीं होता किसी प्रकार से असर नहीं पड़ता एवं बुद्धौ संसरण क्या बुद्धि का संसरण करने पर भी न ज्ञानी संसरती ज्ञानी को संसार प्राप्त नहीं होता अखंडे ब्रमणी तद विलक्षण से जगत कथम अवभाषण ठीक है चलो व्यवस्था जीवन मुक्ति का लेकिन ये नहीं समझ में आता है इस अखंड ब्रह्म में सखंड जगत कहां से पैदा हो गया और आकार वाला ये भी होता पर तो मानव जाय तदविलक्षण से जगत खतम अवभाषण कैसे भाषित हो रहा है निश्चिद्रे दर्पण सावकाश वस्तुनो यथा भानम तद्भत नि वाला दर्पण है उसमें जैसे सावकाश वस्तु भानम उसी प्रकार से यहां पर भी हो रहा है निश्चिद्रे दर्पणे भाति वस्तु गर्भम बृहद सच घने तथा नाना जगत गर्भम विदमत कहते कि देखो दर्पण में आप चेहरा देख रहे हो तो चेहरे के पीछे का खाली अवकाश मृत आकाश भी प्रतिबिंबित हो जाता है सावकाश मैने आकाश सहित दृश्य का प्रतिबिंब दर्पण करते निश्चिद्र दर्पण छिद्राज रहित तो अर्थात कहीं भी किसी प्रकार से अखंड दर्पण जैसे अखंड ब्रम बोलते हो निश्चित ब्रमे अखंड दर्पण में वस्तु गर्भम बृहद्य वस्तु है गर्भ में जिसका ऐसा जो महान विशाल आकाश की भी प्रतिम पड़ जाता है भाती उसी प्रकार से तथा तो नाना जगत गर्भम इदम व्यक्त घने उसी प्रकार से इस सच घनात्मक जो ब्रह्म में सच घने सब्तमे दर्पण के स्थान पर क्या है यहां है ब्रह्म में उस ब्रह्म में क्या हो रहा है ये सारा जगत विश्व आकाश भी प्रतिम्बित हो रहा है जगत गर्भम इधम जगत है गर्भ में जिसका ऐसा जो ये आकाश आकाश सहित कहने का मतलब संपूर्ण जगत नाना जो संपूर्ण जगत है वो उस सच घन रूपा आत्मा में भाषित होता है अदृश्य ब्रह्मी कथम जगत प्रति ये फिर भी कहता है वहां तो दर्पण भी करा ना हमें दर्पण भी दिखाई दे, दे रहा है और दर्पण में प्रतिबी दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ भ्रम तो दिखता नहीं केवल प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है भ्रम के बिना दिखाई दे रहा है क्या आपको तो दिखाई नहीं दे रहा जड़ तो दिख रहा है वहां तो मे दृष्टान्त आपने जो दिया वो तो स्वायविक दृष्टान्त है ना दर्पण भी स्वायव है और सावैविक आकाश का वहां पर दर्पण में दृश्य पड़ रहा है प्रतिबंध पड़ गया दृश्य का प्रतिबिंब वो दोनों सावय थे दोनों हमको दिखाई दे रहा था अत्यवा समझ में आता है शुद्ध आधार में, अखंड आधार में भी सचित्र आकाश का प्रतिबिंब हो सकता है ये समझ में आती है लेकिन ब्रम्त तो दिखता है नहीं यह सगत्त आकाश का प्रतिब कैसे मानेंगे गुरु पक्षी शंका कर रहा है अदृश्य ब्रह्मणी कथम जगत प्रती तिरत आशीन के हो सच्चिदांत प्रती पुरस्त मेव जगत प्रतीष्टान्त ऐसे मत कहो की आपको ब्रह्म का प्रती नहीं हो रहा है केवल जगत का प्रतीति हो रहा है ऐसा जो कह रहा है वो गलत कह रहा है विवेकहीन होकर बोल रहा है क्योंकि जो जगत का प्रतीति हो रहा है वो सच्चिदानंद रूप अधिष्ठान के बिना प्रती नहीं हो रहा है अस्थि भाती प्रति को छोड़कर जगत को कहा जगत तुम्हारे केवल जगत हमें दिखा दो केवल जगत आप दिखाए नहीं सकते जिसको भी दिखाओगे हम पूछेंगे अस्थि आप कहोगे अस्ति अस्थि कह तो आ गया ना सच्चिदान और कहा रहेगा वो अलग से आप अस्ति कहते हो जगत भाति कहते हो और जगत जगत यम इदम वस्तु मम प्रीति विषयम बोलते हो तो जो जगत प्रतीत हो रहा है उसमें अस्ति, भाति, प्रीति को छोड़कर केवल जगत किसी को नहीं है कि जो दिखाई देता है उस अस्थि जुड़ जाता है अस्थि के बिना कोई जगत किसने देखा बोल सकता है क्या कही नहीं सकता जो भी दिखाई देता है उसके साथ उसका अस्थि जरूर जुड़ा हुआ है और दिखाई देने मात्र से भांति भी जुड़ा हुआ है प्रीति हो या ना हो तो साफ लक्ष्य आना और चित ये दो अंश तो सबसे जुड़ा हुआ है ही प्रीति सकल विषयों में आपके अंदर नहीं हो पाता क्योंकि आपकी बुद्धि स्वार्थी है मतलब की चीजों में प्रीति देखती है और मतलब की चीज ना हो तो अप्रीति प्रीति के मामले में आपके वासना के अधीन बुद्धि स्वार्थी होने के नाते सभी में प्रीति तो देख नहीं पाती है लेकिन सप्त तो चित्त तो सभी में देख लेती है उसके बिना कोई व्यवहार ही नहीं करती वो ठीक है अस्थि भाति इन दोनों को तो सब जगत देख बिना तो व्यवहार ही नहीं होगा भान नहीं हो तो व्यवहार कैसे कर देगी दिखाई दे रहा है तब तो व्यवहार होता है चीज है और वो दिखाई दे रहा है तो व्यवहार होता है अतः है और दिखाई देने का मतलब कि और भाती ये दो अंश तो मुख्य है हमारा आत्मा का और उसके बिना आप न जगत को है बोल सकते हो व्यवहार कर सकते कुछ नहीं कर सकते इसलिए कहते हैं कि सचिद घने अदृष्ट दर्पण नहीं वे क्षण तथा नाम रूपमति रूप अदृष्ट दर्पण दर्पण को देखे बिना तदंतम नहीं उसके अंदर विद्यमान प्रतिबिंब को कोई देख नहीं सकता देखिए आपको गौण हो जाता है दर्पण उसे दिखाई चेहरा पर महत्व है है ना आप किसी भी यहां जाओ दर्पण देते हो आप देखते दर्पण कितनी लंबी चौड़ी है किस रंग की है इसके बॉर्डर, कौन सी कंपनी का है यही जानकारी लेना चाहोगे कितने रुपया का आया था ये पूछोगे नहीं हुए अब क्या मतलब है बोलेगा जिसे पूछोगे ना कितने रुपया का है आपको तो क्या मतलब है अपना चलो बालों करो जाओ वास्तव में पूछते भी नहीं किसी से अब दुकान में खरीदने जाओ तो पूछोग उसके अलावा कहा जाओगे तो पूछोगे तो दर्पण क्या आप जो जाएंगे यदि बिना दर्पण देखे आप अपने चार को देखोगे नहीं, नहीं दीवार में क्यों नहीं देखते हो चार दर्पण नहीं है पहले आप एक तो जान रहे दर्पण तब उसे अब आप चेहरा देखने लगते हो लेकिन जब चेहरा देखने लगते हो तो दर्पण को है। अब चेहरे में आपको महत्व पड़ गया है कुछ न कुछ करते अपने चेहरा दिख रहा है उसको बाघ दिख रहे हो उसको अन्य चीज दिख रहे हैं जिसको दिखना चाह रहा है चेहरा वो चीज दिखता है और दर्पण गौड़ हो जाता है यही हमारे संसार का हाल है शुरू में सत्य है बोला चीज है दिखाई दे रहे देखो ये देखो ऐसा है ये हाँ बहुत बढ़िया है यहाँ तक तो उसे सच्चेत को देखो उसके बाद में नाम रूप में डूब जाता है सच्चित को छोड़ गौण कर देता है यदि अस्थि बात ही रहा है जब नाम रूप को गौण कर दे तो ब्रह्मज्ञानी हो गया वो समस्या क्या होती है हम द, जितना चेहरे पर महत्व देते दर्पण को महत्व नहीं देते व्यवहार में तब तो पर भी क्या हो गया जितना नाम रूप को महत्व देता सच्चता को महत्व नहीं शुरू में वही दिखता है शुरू में आप दर्पण को देखते हैं फिर नतीम को देखोगे इसे कहते को देखे कोई अपने चेहरे का प्रतिम को ढूंढ लेगा कहीं? नहीं व उसके अंदर भी विद्यमान प्रतिमा को देख नहीं सकता ठीक उसी प्रकार से अमत्व सच्चिदानंदम इस जगत में सचित आनंद को बिना देखे बिना अनुभव के बिना माने नाम रूप मुत नाम रूप बुद्धि कैसी हो सकती है नहीं हो सकती है चक्कर है कि हम नाम महत्व तो बढ़ा देते हैं। हैं, कई बार बोलते संसार में जिस चीज के प्रति हमारे अंदर महत्व तो है उस पर हमारा ध्यान जाता है और जिस चीज का महत्व तो नहीं है उस पर तो हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रहता आप महत्व तो पढ़ाई को दोगे तो चौबीस घंटे दिमाग में महत्व तो उसका है तो उसका चिंतन मात्र तो शरीर का दिया है तो 24 घंटा शरीर में ही चेंज दिमाग रहेगा गैस्ट्रिक हो रहा है कॉन्स्टिट्रेशन हो रहा है सरदर्द हो रहा है कुछ ना कुछ दिन भर दिखेगा और कुछ ना कुछ बाहर सेटिंग करने में लगा रह जाता है 36 बार दर्पण के हमने खड़ा हो कभी यूँ करेगा कभी यूँ करेगा कभी यूँ करेगा करेगा कुछ न कुछ करती रहेगा उसको सेटिंग करने में लगा रह कई प्रकार की बीमारी है मन की बीमारी का को कोई ठिकानी नाम रूप में कौन कहाँ किस तरह से फंसा पड़ा है कुछ समझो नहीं आता बाहर सब विरक्त हैं ज्ञानी है विद्वान है सब हैं सब, आ, सब बोर्ड लिख रहेपुर कौन नहीं दिख रहा सब अपने आप के जीवन मुक्त घोषित कर देते हैं लेकिन जब साथ में रहने लगते थोड़ी बहुत तो पता हो, हो, देखो दे। कितना पानी में भैंस है सब पता लगता है कभी कभी सर अपने आप को देखना पड़ता है वो बाहर देखते हैं ऐसा ऐसा गड़बड़ गुट अपने भी तो गड़बड़ होगी कहाँ कहाँ गड़बड़ कितना गड़बड़ है खुद को भी देखते हैं परीक्षा लोकान क्रम चितान संसार इस से वैराग्य वैरागानी थोड़ी हो जाएगी उनमें देखने का तो बहुत दोष दर्शन उनकी निंदा के लिए नहीं है नहीं निंदा वट को है कभी निंदा, निंद की निंदा करने के लिए नहीं होती अभी तो विधेय स्तुत अभी तो विधेय तत्व स्तुति के लिए होता है निंदा भी स्तुति है विधेय वस्तु का स्तुति के लिए निषि का निंदा होता है नहीं तो शास्त्रों में दंभ वगैरह की चर्चा क्यों कि करता, करता, करता, किया वित्तीय आचार्य क्या जरूरत सात्विक करता राशिक करता सब वर्णन किया सात्विक तक राष्ट्रिक तप सुखों का सब त्रिविद क्यों वर्णन कर रहे हैं क्या सात्व साधव बोलते नहीं उनकी भी जरूरी है उनको जाने बिना हम उससे हटेंगे कहां से अप्रमिष्ठता में ब्रह्मिष्टता की भ्रांति हो जाए भ् रजगुणी तप कर रहे हैं और सोच रहे हम साफी तब कर रहे हैं पहचान क्या है हमारे पास इसलिए ये सब शास्त्रों में रजगुण की तमगुण की भी कार्यो का वर्णन कर दिया और उनको देखकर करके अपने आप को संभालना पड़ता है जब दिखता है चारों तरफ ऐसा है तो उससे अलग हो जाओ तो गुरु जी बोलते थे हम लोग जो है जैसे मान लो कोई नदी है उसमें सभी सवार कई नाव चल रहे हैं रचानक आधी तूफान आ गया बाढ़ भी आ गई मान लो तब क्या करोगे अरे इतने स्वार्थी हो गए नहीं आप सोच रहे हैं स्वार्थी नहीं मानेंगे तब आगे नहीं ठीक ही है आपने वो किनारे लगाओ पहले किनारे लग फिर दूसरों को किनारा लगा सको तो अच्छी बात है लेकिन वहां दूसरों को बचाने खुद भी डूब जाए इसे बड़ा मोर्खजा क्या होगा तो उस स्थिति में क्या होता है अपनी नौका को किनारे लगाएंगे नौका जाए कोई बात अपने आप को किनारे में तो लगाने कोशिश हर व्यक्ति करता है तथा तो तो कहते सारा समाज एक संसार रूपी नदी है इसमें हम भी अध्यात्म में आ रहे हैं और ऐसे बहुत महात्मा आए हुए हैं सब नौकाएं है चल रही हैं, किसका बेड़ा पार होना है नहीं होना है तो क्या पता और कलियुग का जो है दम्भ और ढोंग वगैरह की बाढ़ चल रही है जबरदस्त झूठ छल कपट यानी तूफान चल रही है जबरदस्त अब इसमें क्या करो तो तुम अपने आप को बचा के अलग लगा और कोई रास्ता नहीं अलग लगाने के बाद जिनको तुम बचा सको जो तुम्हारे सरणे में आ जाए बचा सको तो बचा दो नहीं तो उन्हें भी छोड़ दो डूबने मर नहीं, नहीं और क्या कर सकते इसीलिए यहाँ पर भी ये सब चिंतन होते हैं विचार जो होता है तो किस प्रकार से हम लोग नाम रूप में महत्व देते हैं और जबकि उस नाम रूप को कब देखा हमने ग्रहण किया कब सच्व ग्रहण करने के बाद तो प्रथम सच्चित को गौण करके नाम रूप को महत्व महत्व देते को करके को देते जैसा प्रथम दर्पण दर्पण को को को नहीं तो तो को करके प्रतिबिंब प्रतिबिंब बिना जाने कोई देख ही नहीं सकता। ग्रहण किए नाम रूप को ग्रहण ही नहीं कर सकता सचिद नाम रूपित नाम रूपयी भासमान ब्रह्म प्रतीति निर्विशे नाम रूप भासमान होने से वो ब्रह्म प्रतीति कहा हो गई कैसे हो सकती है फिर तद्बुद्धि भी हो सकता है बस नाम रूप की उपेक्षा कर दो पहले बोल चुके हैं वो इसलिए प्रथम सच्चिदान भाषमाने भाषमानेता बुद्धिम नियम न धार ये नाम रूपयो बस वहीं पर मन को रोक देना है सत्य को ग्रहण किया वहीं ठंडा कर दो मन को रागे मत बढ़ने दो उसको नाम को ग्रहण मत कर कहते हैं नव ऊर्ध् नाम रूपयो धार ये तैव नियम्य कहते प्रथम सचिदानंदे भाषमाने सचिद आनंद भाषित हो जाने पर अथ बुद्धि नियम बस उतनी से ही बुद्धि को रोक देना उस और आगे जो है नीव ऊर्धम नाम रूपये ये जानने की कोशिश नहीं करूंगा ये सुंदर है क्या सुंदर है ऐसा क्या नाम है कब का हुआ है कैसे हुआ है ये सब जानकारी लेने की चेष्टा ही नहीं करना नाम रूप में जैसे घुसोग तो गए कदम उसके महत्व बढ़ते जाती है उसमें रुचि बढ़ते जाता है उसे रस दिखती है वो आदमी बह जाता है नाम रूप इधर खतरनाक चीज है मेन चीज ये होता है कि आप सब जाइए जाने पर भी वहां क्या देख रहे हैं होता गया ये चीज है उन्होंने दिखाया महाराजे देखो वहां देख लिया। देख लिया।, देख लिया देख लिया तो भान हो गया ना ये चीज है विदेश में ऐसी चीज होती है तो अस्थि हो गया दिखा दिया ऐसे देख लिया आपने तो भान भी हो गया अब अच्छा भी है तो प्रीति हो गई अब उस आगे मत बढ़ो आगे बढ़ गया तो फंस जाओगे फिर अच्छा हो गया हमारे पास आ जाए हम इसको रख लें हम इसको ले जाए नाम और रूप जानना नहीं जानेंगे तो फिर गये बाहर से खाना है बहुत बड़े बहुत बड़े अरे क्या चलता बहुत सुंदर है तुम्हारा देश में सब बढ़िया है बोलना है चल देना हम लोग भी यहाँ जाते हैं ऋषिकेश भी जाते हैं क्या करते गए काम सब फट काम अब देखेंगे अरे ये कौन सी नई चीज आ गई लगता है कोई नया मॉडल आया है वो तो मॉडल के भी जानकारी लेने लग जाओगे लग जाओगे ये तो होता है ना लोग करते मतलब जूते की दुकान पहुंच जाएंगे अरे ये तो बढ़िया डिजाइन वाला जूता है चलो इसको खरीदो है ना अवश्य मतलब काम से जाओ काम से आओ तो कोई समस्या नहीं होती कहने का मतलब है कि यहाँ शास्त्र शांत बोलता है देखो सच्चदान की भान पहला होता है प्रथमम यही भान होता है उसके बाद नाम रूप होता है तो बुद्धि को तो वही रोक दो बुद्धि नियम वही कंट्रोल कर दो विज्ञानवान सारथी वो कंट्रोल में होनी चाहिए जैसे सारथी घोड़े का लगाम हाथ तो में पकड़े रहते कंट्रोल रहता है इंद्रियों को भाग नहीं देते इधर घोड़ों को उसी पर अपना भी होना चाहिए बुद्धि कंट्रोल होनी चाहिए बुद्धि को ढिला चोड़ फिर मन तो क्या कहना वो तो शैतान नहीं है तो खूब नाच खूद करेगा वो बुद्धि विवेक विवेकशालिनी है ना इसमिक बुद्धि है मन तो चंचल चंचल है कृष्णा। कृष्ण प्रमाथी बलवद्रे बुद्धि के क्षण में जाना है मन के क्षरण में नहीं मन तो है हई हो गड़ अब बुद्धि विवेकशाली नहीं है वो वापस विवेक ठीक बनाए रखेगी तो मन को गड़बड़ कर नहीं देगी मन प्रग्रवान है ना मन के रसी जैसा है इंद्रियों से जोड़ने वाले बुद्धि और इंद्रियो के बीच में मन कोई रसी सा है बुद्धि रस्सी को पकड़े मन को पकड़ लेगी अपने तो धारित तो तो ठीक हो जाता है आगे इसे कहते हैं उसको कभी धारण नहीं करना चाहिए सच्चिदानंद ब्रह्म कल्पित नाम रूपात् प्रपंचानंदात्मक ब्रह्म में कल्पित म रूप आत प्रपंच में सच्चिदानंद मात्र बुद्धिया सचिद आनंद मात्र कोई बुद्धि ग्रहण करके नाम रूप नाम रूप बुद्धि को ग्रहण नहीं करना चाहिए ऐसे करने से क्या लाभ होगा एवं चलम एवं निर्जगत ब्रह्मा सच्चिदानंद लक्षण अद्वैतानंद तस् विश्राम जनाशिर ब्रह्म ब्रह्म जगत निर्जगद्रह्म जगद्रहत सचिद्रे अनंद्रह्म सच्चिदान लक्षण एकनंदे जनावतानंद मे सारी जनता सदा सदा विश्राम को प्राप्त करके आशीर्वाद होशीर्वाद सिद्धांगशनमती ऐसा करने पर क्या है ज़़ सच्चिदानंद तो हैं हैं। सारी जनता इधानीम अध्यायर्धि इस समय आप अध्याय का जो अर्थ है उसको उपसंहार कर रहे ब्रह्मान ग्रंथे तृतीय अध्याय अद्वैतानंद सब जगन मिथ्यात्व चिंतया जगत की मिथ्यात्व चिंतन के द्वारा अद्वैत आनंद यहां पर कथन किया गया है ब्रह्मांड ग्रंथ का तीसरे अध्याय में अद्वैत आनंद जो कि जगत मिथ्यात्व चिंतन के द्वारा हुआ है तो पहला वाला योग के द्वारा था दूसरे वाला आत्मा को लेकर प्रत्येक आत्मा को लेकर का तीसरे वाला वे जगत मिथ्यात्म को लेकर के हुआ इस तीन अध्याय आनंद अध्याय को देखा योग साधना के द्वारा ब्रह्मांधानुभूति आत्मचिंतन तो के द्वारा जीव स्वरूप के चिंतन के द्वारा ब्रह्मानुभूति और जगत द्वारा ये क्रम तीन अध्याय का उसका अगला देखो बता रहे हैं अभी चतुर्दश चतुर्दश्रंद विद्यांत प्रकरण विद्या ब्रह्मानंद के अंतर्गत विद्यान्द नामक जो प्रकरण है यह इन पंचक के अंतर्गत चौथा है पहले से चौदह और यह पांच में से चौथा ब्रह्मान विद्यानंदो नाम चतुर्थो अध्याय और चतुर्दश ब्रनंदे विद्यानंद प्रकरण इधानी वृत्तवर्तिष्यमान ग्रंथ यहा अब तक जो बीते तीन अध्याय और आगे आ रहे वाले जो चौथा अध्याय इनके जो भाषयों के बारे में और इनके संबंध को कथन करने जा रहे हैं योगेनात्म विवेक माचिता ब्रह्मनंदम अथ के द्वारा द्वारा और जीव स्वरूप चिंतन के द्वारा दूसरा अध्याय ऋतु मिथ्या के द्वारा तीसरा अध्याय इस प्रकार से ब्रह्मानंद पश्यतो तीन प्रकार से ब्रह्मानंद का अनुभव कराता हुआ अब अथ इस चौथे अध्याय में विद्यानंद अनुप्य विद्या द्वारा प्राप्त होने वाला आनंद का निरूपण कर रहे हैं ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाला साक्षात आनंद जैसे आपकी ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे आपका आनंद भी बढ़ता है और ज्ञान की पराकाष्ठा स्वरूपानुभूति में ही है और इसको तैतृपुरशिमान से है एक मानुष आनंदो कहते हैं जो चारों वेदों का ज्ञान होता हुआ सारा पृथ्वी का राजा हो सगल धन दौलत से संपूर्ण हो शत्रुआ से रहित हो निर्बाध हो सारे सुख हो युवा हो ऐसे जो मनुष्य को आनंद प्राप्त उसका नाम एक मानस आनंद है वो भी आप केवल कल्पना कर सकते हैं आज कोई है ही नहीं है शादी एक मानुष आनंद वाला आदमी मिलेगा नहीं मिलेगा कोई नहीं। ब्रह्मानंद वाला मिल जाएगा जो मुक्त महात्मा है महात्मा लोग है ज्ञानी लोग हैं भाई क्यों उनको इन सारी चीजों से, से ब्रह्मा तक ब्रह्मांड का सारा अतएव उनको तो पूर्ण आनंद अनुभूति है जिनको वो मिल भी जाएंगे लेकिन क्षुद्र आनंद वाले भी कम ही मिलते हैं इसलिए कहते थे कि उसका समझाने के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दे विद्यानंद स्वरूप महा विद्यानंद का क्या स्वरूप है वो समझा विषयनंद विद्या भाविण प्रोक्त चतुर्विध पांच वाद्य विषयानंद अध्याय है इसलिए कह दिया जैसे विषय से प्राप्त होता है आनंद उसी प्रकार से विद्या से भी आनंद प्राप्त होता है पे कहेंगे बीच में लेकिन सबसे बड़ा पहला जिस है विद्या से अहंकार पहली चीज जब प्राप्त होता है विद्या से अहंकार पुष्ट होता है अनपढ़ पढ़ते जाते उतना अहंकार बढ़ते जाता है और भी तो ब्रह्म विद्या मिल जाए फिर तो क्या कहना है पर ज्ञान वाले दसवीं पास वाले को अहंकार होता है बारहवीं को अहंकार हो रहा है तो ज्ञान तो बहुत ज्ञान मिल गया उसको क्या तो और भी भयंकर अहंकार होगा इसे अप्रोक्षण बोलेंगे यहाँ पर सब को वर्णन करेंगे बहुत सुंदर है ये बात यहाँ विषयान विद्या आनंदो धीवृति रूप कहो दुखा भाव आदि रूपेण प्रोक्त वतुर्विद प्रोक्त रूपेणा वह चार प्रकार से कही जाती है दुक्का भाव रूप से ये चार प्रकार का है ऐसा वर्णन करने जा रहा है कामति सबसे पहला दुख का अभाव होता है जब ज्ञान होता है तो दुख कुछ कुछ कम होते जाते हैं। जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे कम होते जाएगा। और दूसरी इच्छाओं की प्राप्ति होती जाती है काम आती, अपनी इच्छाएं पूरी होती जाती है तीसरी अहम कृत्य कृत्यो इति मैं कृत कृत्योग यह भी बुद्धि बढ़ती जाती है और प्राप्त प्राप्ति हम प्राप्त जो होए प्राप्ति जो होगा और सब कुछ मुझसे प्राप्त हो गया चार से का भाव का और प्राप्त प्राप्त उदाहरता चार प्रकार का कहा गया है निवर्तनीयम दुख कम विभ दे नि दुख कोई विभाजन प्रोकथन कर रहे दुखम द्विधेरित निवृत्तिमिकारण्यक वच निवर्तिजते निवर्तनी दुःख कविभाजन प्रसंधारे देख अहिक चेत दुख द्विधेत निवृत्तिमिक्यक वच कह और दो प्रकार यह लोक में होने वाला और ऊर्द्व लोक में होने वाला दोनों ही वहां भी दुख है ये नहीं है, यहाँ भी दुख है दोनों जगह दुख। है। नीचे तो दुख ही है निवृत्त आधान्य अहिक दुखों की निवृत्ति के बारे में बृदान्य स्पष्ट ही कहा है वह उसको वही वाक्य जो सातवां प्रखंड पूरा उसी वाक्य पर निर्भर है वो वर्णन कर रहे हैं देखो किमिछन कसिक मनुसंजरे आत्मा नीजानियाद वह अपने इस प्रत्येक आत्मा को जान लिया है तो अहम अयम आत्मा अस्मिति यह आत्मा ही मैं हूं ऐसा जो पुरुष जान लिया है वह किमिचन किस विषय को चाहते हुए किसकी कर्तृत्व को लेकर के सी कामना की पूर्ति के लिए इस शरीर पर दोबारा तो संबंधित रहेगा शरीर का मोह करेगा अर्थवतन नहीं करेगा आत्मनि शोक संबंधम दर्शे तुम तदेद मे शोक संबंध को दिखाने के लिए तद्भेद का कथन करूं तदेदम जीवात्मा परमात्मा चेति आत्मा दिव्य चित्त ताला त्रिविर देभो जीवा जीवात्मा परमात्मा चेति आत्मा दिव्य आत्मा दो प्रकार का कहा गया एक है जीवात्मा दूसरा है परमात्मा जीवात्मा किस लोग हैं चित्त चैतन्य गा में हो गया बुद्धि वह त्रिविर तीन शरीरों के द्वारा शरीर, सुख शरीर, शरीरों के द्वारा जीवा, भोक्तृत्व जीव को, को स्वीकार कर लेता है भुक्त आत्म जीवत महा आत्मा में जीवित कहां से आ गया निमित्त बता रहे चित्त हाँ। चैतन्य से स्थूल सूक्ष्म कारण रूपे त्रिवीण शरीर ही तादात्म भ्रमे चैतन्य का स्थूल सूक्ष्म और कारण रूपी तीन शरीरों के साथ तादात्म्य होने के कारण से चितो भोक्तृत्व इस चैतन्य में आत्मा में भोक्तृत्व आ गया सब सभोक्ता उस भोक्ता को ही जीव जीवित जीव सब से कहा जाता है इदानी परमात्मा ने अब जो है परमात्मा के स्वरूप का कथन किया जाता है सच्चिदानंदस गत्ता परात्मा सच्चिदाननंदस्ता गोग्यपन्न विभ और सच्चिदानंदमात्मा क्या है सच्चिदानंद रूप है है सच्चिदानंद सच्चिदानदात्य नाम गा के साथ तालात तो प्राप्त करते कर्म भोग्यतम भोग्य भोग्यता को प्राप्त करता है तद्वेके तो नौ और इसे कर दिया जाए तो न न रह रह जाता है, ना भोग्यत जाता है। और गया नाम रूप कल्पना अधिष्ठान नाम रूप कल्पन की कल्पना का अधिष्ठान होने से प्राप्य उस नाम रूप के साथ अधिष्ठान का होने से परमात्मा ही हमको क्या दिख तो रहा है भोग्यता को कर रहा है प्राप्त करो जवाब कारण लेना भोक्तृत्व और परमात्मा के भोग्यत्व जीव में भोक्तृत्व और परमात्मा का भोग्य दोनों कैसे मिटेगा उसका कारण बता रहे तब विवेक जगत विवेक और जगत इन दोनों से व्यवस्था दो। उत्पन्न होने पर दोनों ही नहीं होता भोक्त भोग्य रूपम ना ही भोग और भोग्य रूपा दोनों ही नहीं रह जाता है उत्तम विवरण होती क्त अर्थ कोई और विस्तार भोग्य मिच्छन मोक्तुर भोग शरीर ज्वरात्रिषु शरी न्वरा भोग्य मिच्छ को चाहते हुए भोक्तु अर्थे शरीर मनुसंजरे अर्थे भोग्यम इछन शरीर अनुसंज भोग अतिवे क्या हो गया भोग भोग्य वस्तुओं को चाहते हुए यह भोगता अपने प्रयोजन को लेकर के तीनों, तीनों शरीरों में आसक्त हो जाता है ज्वरा स्त्रीशु शरीर और तीनों ही शरीरों में विभिन्न प्रकार के ज्वर है सिता, न तो आत्मा ज्वरा एना एन आत्मा में किसी भी प्रकार का ज्वर बाधक नहीं कुछ भी नहीं है कश्मीर को ज्वर है पहले से वर्णन हो चुका है फिर भी संक्षेप में ले है, है, रहे हैं किस में कौन सा ज्वर है ज्वरा दर्शेगी स्तूल देह में विद्यमान ज्वरों को दर्शा रहे व्यादो धातु वैशम्य स्थूल देहे तिथा ज्वरा काम क्रोधालय सूक्ष्मी दीजं तो कारणे शरीर को बता दिया स्थूल शरीर में क्या है स्थूल जोरा स्थल देषम्य सब्त धातु धातु बना हुआ ना खून हड्डी मांस मज्जा वगैरह से इनकी विषमता हो जाए तो भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं व्यालयो धातु ये कहा स्थूल शरीर जुड़ाहा जोड़ो क्या है काम क्रोध आये कामनाए लोग, मोह, ये सारी चीजें की बीमारियां और इन दोनों का बीज बुद्ध विद्या और वासना ये? में ना ये? और वासना कहानी खत्म हो जाएगी कारण शरीर को भंग करोगे लेकिन कारण शरीर को भंग अविद्या को भंग करना है अविद्या को भंग करना ये की रास्ता विद्या ज्ञान वो नश्वल पाकिस्तान लिंगदेह वर्णन लिंग किया गया इधान उदाहता कथन व्याजन पूरोक्त में वर्तम विश देते जो श्रुति है आत्मशानी इस श्रुति कात्परिक कथन के बहाने से पूर्वोक्त तो सारे पदार्थों का संक्षेप में कथन कर विषय विषय स्पष्ट करना अद्वैतानंद मार्ग पर नाम वास्तव भोग अद्वैतानंद मार्ग से पूर्वोक्त अध्याय में अद्वैता से क्या किया था आपने परमात्मनी विवेचित परमात्मा का चिंतन विवेचित कर दिया अपश्यन वास्तव ये जगत की मिथ्या के कारण से वास्तविक भोग्य कोई वस्तु नहीं ऐसा जब दिखाई देता है किम नाम उस वाला किस चीज की इच्छा कर सकता है तृतीय अध्याय प्रकार है तृतीय अध्याय में उक्त प्रकार से माया का कार्य नाम रूपाभ्या मायाकार्य नाम रूपा माया का कार्य वा नाम रूपों के द्वारा सचिद आनंदीय परमाचदे सचिद आनंद परमाचन किए जाने पर भेदेन ज्ञा दे सती भेद द्वारा ले जान लेने पर सर्व प्रपंच को जानता बताओ भोग्य, भोग्य की क्या हो चाहेगा मैं कभी नहीं चाहेगा तथा पूर्वोक्त अध्यायोक्तरी जीवात्म तो स्वरूप असंगकूट चेतन रूपे निश्चित सती काम अभाव ज संबंध नास्तिक पूर्व अध्याय है जीवात्ता स्वरूप में असंग चैतन रूप निश्चित है असंग चेतन स्वरूप का निश्चय कर लेने पर काम इतना ही नहीं रह जाता है नास्ती ज्वराज संबंध भी नहीं रह जाएगा कामना करने वाला रहेगा तब न जरुर का संबंध होगा कामना करने वाला ही नहीं गया तो ज्वराज का संबंध भी समाप्त हो जाता है इस बात को दिखाने के लिए असंकुट चेतन रूप का निश्चय की पद्धति बता रहे आत्मानंदोक्त जीवात्मन्यवधारिते जीवात्मन्यवधारित भोक्ता नई वस्तिकोप्य शरीर तो ज्वर कुत पूर्व से द्वितीय अध्याय पंचमे दूसरा आत्मानंद है उस उक्त रीति से अस्मिन् जीवात्मनि जीवात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद रूप है ऐसा जब निश्चय कर लिया तब आप निर्णय हो गया भोक्ता नाम का चीज कोई है ही नहीं भोगता नहीं वास्ती को पी यहाँ अगर कोई भोक्ता नाम का चीज ही नहीं रह गया तो शरीर तो जोड़ा होता है शरीर फिर कामना से मिले जोड़ा भी कहाँ से होना है अर्थात तो नहीं होगा